to f grammar beta bete ladka ladke dost shahar raja chacha बेटी, बेटियां, नदी नदियां, चिड़िया चिड़ियां, किताब, चिड़िया भाशा, भाषा भाषाएं वधुएं, वधु बड़ा बेटा बड़ी बेटी बड़े बेटे बड़ी बेटिया छोटा शहर छोटी नदी छोटे शहर छोटी नदियाँ सुंदर शहर सुंदर नदी सुंदर शहर सुंदर नदियाँ गर्म देश गर्म हवा गर्म देश गरम हवाएं। रामनगर एक छोटा शहर है रामनगर दिल्ली से छोटा है सीता राधा से ज्यादा लंबी है दिल्ली मुंबई से ज्यादा सुंदर है दिल्ली मुंबई से कम सुंदर है संजय सबसे लंबा है केरला भारत में सबसे सुंदर राज्य है किसका किसकी किसके किसकी किसका बेटा किसकी बेटी किसके बेटे किसकी बेटियाँ मैं मेरा मेरी मेरे मेरी तू तेरा तेरी तेरे तेरी वो उसका उसकी उसके उसकी यह इसका इसकी इसके इसकी हम हमारा हमारी हमारे हमारी तुम, तुम्हारा, तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारी आप, आपका आपकी आपके आपकी वे उनका उनकी उनके उनकी ये इनका इनकी इनके इनकी मेरी बहन सुंदर है उसका परिवार बड़ा है हमारे बेटे स्कूल में हैं तुम्हारी किताब मेज पर है उनकी भाषा हिंदी है मैं अपनी दुकान में हू वे मेरी दुकान में है वो अपनी कक्षा में है हम उसकी कक्षा में हैं। मेरी एक बहन है हमारा एक भाई है उसके दो भाई हैं